आद विहादृ तमीषा मदंती परह एकम आहु विश्वकर्मा वह परमेशर विश्वकर्मा है विमना विशेष ज्ञान वाला सर्वज्ञ है आत्म विहाया सब और व्यापक है सर्वत्र प्राप्त है धाता सबको धारण करने वाला है विधाता विशेष रूप से सबकी व्यवस्था करने वाला परम उत सन्दृ और सूक्ष्मता से सबको सदा देखने वाला है तेषा मिष्टानी उनके अभिष्ट पूरे होते हैं जो उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और हमेशा मदन्ती स्वेच्छापूर्वक वो आनंदित रहते हैं यत्र यहाँ पर यानी जिसके विषय में कहा गया है सप्तषि पर सात ऋषियों से भी जो परे है और एकम एक जिसको कहा गया है <tlesnets> ईश्वर के गुणों की चर्चा मंत्र में की गई है ईश्वर की विशेषता क्या है उसके अंदर कैसे गुण हैं और हमको क्या करना चाहिए सबसे पहले विशेषता बताई वो क्या है विश्वकर्मा विश्वकर्मा का अर्थ होता है किसी यंत्र को बनाने वाला यह सब कुछ का निर्माता बनाने वाला जो है संसार जो है ये एक बना हुआ पदार्थ है हमारा जीवन भी है ये बना हुआ है एक पदार्थ है शरीर हमारा एक बना हुआ पदार्थ है और हमारी इच्छाएं ये भी एक बना हुआ पदार्थ है है इच्छाएं अब करते हैं ना जिन जिन की इच्छाएं अभी हम कर रहे हैं वो तो पहले नहीं रहती है देख के करते हैं ना वस्तुओं को पहले देखते हैं फिर चाहते हैं कि ये हो तो ऐसी वाली जो इच्छाएं वो भी बनी हुई है तो इस प्रकार से हमारा सब कुछ क्या है सारा का सारा बना हुआ ही है इच्छाओं का उपादान तो जिसके कारण बनती है इच्छा वैसे तो मन है या ज्ञान है द्रव्य नहीं है ना इच्छा उपादान कारण केवल द्रव्य का होता है जो द्रव्य नहीं है गुण है केवल उसका उपादान तो क्या होगा जो द्रव्य है वही होगा बस तो उस तरह के द्रव्य की तरह इच्छा नहीं बनी है इतनी है कि इच्छा भी उत्पन्न होती है अनुत्पन्न नहीं है ये तो हमारी क्या है ये इच्छा भी है उत्पन्न है सारा संसार भी ये उत्पन्न है सब कुछ बना हुआ है तो बना हुआ होने के कारण क्या है हमारी एक ऐसी प्रवृत्ति बनी हुई है सब कुछ हमारा मतलब जो कुछ भी समर्थ है इसी के पीछे लगा हुआ है बने हुए के ही पीछे है बना हुआ ही हमको समझ में आता है जो बना हुआ नहीं है वो नहीं आता है समझ में दिन रात हमको जो चिंता है वो केवल बने हुए की है जो बना हुआ नहीं है उसकी कोई चिंता नहीं है इस कारण से क्या हो रहा है कि हमारे अंदर सदा भागदौड़ बनी रही है बने हुए के पीछे यदि लगे रहेंगे तो बना हुआ हर समय दौड़ता है।, है हाँ यानी वो स्थिर होता नहीं है कभी रुकता नहीं है टिकता नहीं है और जो नहीं टिकता है नहीं रुकता है उसके उसको पाना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा भागना ही तो पड़ेगा ना जो भाग रहा है उसको ही केवल पकड़ना है तो भागना ही पड़ेगा और वो रुक सकता नहीं तो फिर क्या होगा भागते ही रह जाएंगे क्योंकि रुकने वाली चीज को पकड़ना होता तब तो रुक जाते पकड़ लेने के बाद वो रुक जाती या फिर वो रुक जाती फिर हम पकड़ लेते जाके, लेकिन ऐसा है ही नहीं वो पकड़ने वाली चीज ही जो रुकने की ही नहीं है तो जब रुकने की नहीं तो उसको भागते भागते ही तो पकड़ना पड़ेगा ना फिर भागते भागते पकड़ेंगे तो फिर भागते ही रहेंगे उसके साथ जितनी देर तक वो भाग रही है अगर उसको साथ रखना है तो उतनी देर तक भागते रहो और कोई उपाय नहीं है तो भागने वाले को क्या होता है शांति तो नहीं होती है ना शांति तो स्थिर वाले को होती है भागते भागते शांति नहीं होती है तो परंतु क्या है हमारा जो दृष्टिकोण है इस भागने वाले के पीछे होने के कारण शांति नहीं प्राप्त हो रही है तो उसके लिए कहा कि देखो भागने वाले का जो आधार है इन सबको स्थिर को पकड़ो जो भगा रहा है ना उसको पकड़ लो भागने वाले को पकड़ेंगे तब तो, तो भागते ही रहेंगे लेकिन जो भगा रहा है वो स्थिर होता है उसको पकड़ लो तो भागने वाला अपने आप पकड़ में आ जाएगा वो भगाने वाला कौन है वो बताया कि उसको पकड़ो वो क्या है विश्वकर्मा यानी जो बनी हुई चीजें हैं सारी की सारी ये तो ठीक है है लेकिन ये किसी के द्वारा बनाई हुई है सारा कुछ जितना भी है ये सबका सब क्या है किसी ने बनाया है तो वो बनाने वाला ही कौन है वही है ईश्वर बनी हुई पदार्थों में यदि हमारी रुचि है श्रद्धा है उस पर विश्वास है तो बनाने वाले पर भी विश्वास होता है कोई भवन बनाता है या कोई यंत्र बनाता है कोई वस्तु बनाता है तो यदि हमको पता चल जाता है न कि इसने बनाया है तो अब बनी हुई वस्तु से बनाने वाले पर अधिक होता है आकर्षक उस पर श्रद्धा हो जाती है कारण क्या है बने हुई वस्तु तो उसके हाथ का खिलौना हो गया ना वो तो बार दोबारा बना सकता है फिर तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है बनी हुई चीज तो चली भी जाएगी वो तो खड़ा है बनाने वाला इसलिए बनने वाली वस्तु से बनाने वाला बड़ा होता है इस कारण से स्वाभाविक श्रद्धा हो जाती उस पर, पर यह होता कहा है ये वही होगा जहां दोनों का संबंध समझ में आ गया यानी ये ही इसका बनाने वाला है जब समझ में आ गया तब होगी श्रद्धा की हाँ ये इससे बड़ा है जहां नहीं आया अभी समझ में दोनों का संबंध भले उसने बनाया है लेकिन अपने को नहीं लग रहा है कि इसने बनाया होगा तब तक उस पर नहीं होती है श्रद्धा तो ऐसे ही ये संसार की सारी चीजें इतनी अधिक है इस पर श्रद्धा तो हमारी है एक से एक चीजें यहाँ हर चीज अच्छी लगती है लेकिन इसका जो निर्माता है उसके साथ हम संबंध नहीं बना पा रहे हैं। विश्वकर्मा जो है ईश्वर उसके साथ इन दोनों का संबंध हम जोड़ नहीं पा रहे हैं ना जोड़ने के कारण उस पर हमको श्रद्धा नहीं हो रही है विश्वास नहीं हो रहा है ईश्वर के प्रति तो अब अपने को क्या करना है इन दोनों का संबंध जोड़ना है संसार की चीजें अच्छी लग रही है लेकिन इसमें दोष क्या है कि ये बिगड़ जाती है फिर अच्छी रहती नहीं है तो जो भी चीज अच्छी लग रही हो उसके साथ क्या करना चाहिए थोड़ा काल जोड़ दो आगे का अभी लग रही है ना अच्छी अब इसमें हम अपेक्षा करेंगे ये कब तक अच्छी लगेगी कितनी देर तक अच्छी रहेगी तो निकल आएगा कि बहुत देर तक नहीं रहेगी बहुत दिन तक नहीं रहेगी नहीं रहेगी क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन होने के कारण वो चीज अच्छी रहती नहीं है दूसरा है इसका कि कोई भी अच्छी चीज अब जब आप आपके पास वो है तो अब उसको रखने के लिए उस पर ध्यान थोड़ा देंगे कि हमको बहुत अधिक उसके प्रति जागरूक रहना पड़ता है उसके लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है लेकिन फिर भी भय रहता है सोना चांदी घर मकान या कोई भी वस्तु है अच्छी पुस्तक है जो भी है प्रशंसा तो इन सब के लिए क्या करना पड़ता है बहुत अधिक जागरूक रहना पड़ता है तो जागरूक रहते हैं ये तो समझ में आ जाएगा कि इतना हमको करना पड़ रहा है इसके लिए लेकिन बाद में देखेंगे फिर भी वो गई हाथ से खतरा फिर भी है तो इतना सारा करने के बाद भी वो वस्तु खतरनाक अभी भी है जितनी सुंदरता उसमें है उतना ही उसमें खतरा भी है क्योंकि पूरा का पूरा वो हमारे हाथ में नहीं है अभी अच्छी तो चीज है लेकिन अच्छी चीज होते हुए अपनी तो नहीं हो रही है ना वो अपने हाथ में दुआ नहीं रही है तो अब क्या करना पड़ेगा हमारे अनुकूल नहीं होगी वो चीज हमें को उसके अनुकूल होना पड़ेगा अभी भी हम उसी के अनुकूल हैं क्योंकि हमको चिंता है उसकी ये कैसे ठीक होगी या कैसे ठीक रहेगी तो चिंता अभी तो हमें कोई करनी पड़ रही है ना तो हम ही तो अधीन हुए ना उसके तो जो अधीन होता है वो कैसे सुखी होगा तो अब ये क्या होगा जितनी भी अच्छी वस्तुएं होगी सभी में ये दोष होते हैं कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसमें ये दोष नहीं होता अच्छी से अच्छी होने पर भी उसको दूसरे भाषा में अर्जन रक्षण संक्षय हिंसा दोष कहा है उसको ये पांच प्रकार के दोष सभी वस्तुओं में होते हैं जो अनित्य हैं, इन अनित्य वस्तुओं में ही खतरा होता है बिगड़ने का जो नित्य है वो तो बिगड़ेगी नहीं बिगड़नी तो केवल जो बनती है अनित्य है वही बिगड़ेगी जिसको हमने बनाया है उसी को बिगड़ना है जिसको नहीं बनाया है वो क्या बिगड़ेगी वो तो बिगड़ना ही नहीं है तो कोई भी अच्छी से अच्छी वस्तु हम बनाते हैं तो बनाने से पहले क्या होता है हम ये मान के चलते हैं कि इसके बाद ये अच्छी ही रह जाएगी ये बिगड़ेगी नहीं या मिलने से पहले ये संभावना बना लेते हैं कि इसको मिलने के बाद अब बचेगा नहीं मेरा कुछ सारा पूरा हो जाएगा तो इतना भाग उसके अंदर होता नहीं है इतना भाग किसका होता है ये हमारा होता है यानी इससे सब कुछ हो जाएगा ये उसमें तो नहीं था ना अभी क्योंकि वो अभी हुई नहीं है वस्तु वस्तु के ना होने से पहले अब जो हमको लग रहा है तो ये उसका गुण तो नहीं हो पाएगा ना उसके होते हुए यदि लगता तो उसका गुण माना जा सकता था लेकिन ये तो उसके होने से पहले लगता है ये इतना अच्छा होगा हो जाएगा ये तो हो जाएगा इसमें मतलब तो ये तो अभी अपना होगा ना तो ये उसमें नहीं था ये अपनी ओर से होता है तो यही क्या होता है फिर वो नष्ट होता है ये टूटता है वस्तु के आ जाने पर पहले जो हमने मान लिया था ना कि ये सारा हो जाएगा जब वो वस्तु आती है तो ये फिर खिसक जाता है क्योंकि उसमें वो संभावना फिर नहीं दिखती है आगे भी जो हम परेशान होते हैं ना वस्तुता अपनी इसी भावना को बचाने के लिए परेशान होते हैं क्योंकि हमने तो मान लिया इसको ऐसा होना चाहिए तो अब अपने माने के अनुसार करना ही पड़ेगा हमको इस कारण से ही क्या होता है अगर वस्तु अब वैसी नहीं बनती है तो धक्का लगता है किसी व्यक्ति से हमने संभावना कर ली कि ये तो ऐसा ही होगा इसको सहायता करेंगे सारे कुछ करते हैं लेकिन उसके पहले मान के करते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा अब उसकी सहायता पूरी शक्ति से करते हैं फिर क्या होता है वो दिखता नहीं है बाद में होने के बाद मिलने के बाद वैसा नहीं दिखता है यह वैसा करता नहीं है हमारे अनुकूल नहीं करता है तो यहाँ अब धक्का लगता है धक्का लगता है ना तो ये धक्का कहां से लगा वो भीतर अपनी ही मान्यता टूटती है उस मान्यता के टूटने का धक्का होता है अपने को तो इस कारण से अब सभी नैमित नहीं, वस्तुओं में क्या होगा यही होगा जितने भी नैमितिक संबंध है जितने भी नैमित वस्तुएं हैं, क्योंकि वो पहले होती नहीं है होने से पहले हमको कल्पना करनी पड़ती है कल्पना नहीं करेंगे तो उसके लिए प्रवृत्ति नहीं होगी जुटा भी नहीं पाएंगे जितना मिलता है ना उतना भी नहीं करेंगे फिर और हमारा आदत अभ्यास होता है अधिक जब तक निमाने तब तक बल नहीं लगाते पूरा पूरा ठीक ठीक बल हम लगा नहीं सकते अपेक्षा करते हैं फिर तो पूरा बल भी हम तभी लगाते हैं जब झूठा हमको संतोष हो उसमें ये हमारा दोष है तो अब इसमें क्या करना पड़ता है अनित्य वस्तुओं में धोखा होता रहेगा क्योंकि बिना अधिक माने आप करेंगे नहीं उसको और अधिक जो किया वो मिलना जब अपेक्षाएं करने लगेंगे तो उतनी मिलेगी नहीं उससे तो नहीं मिलेंगे तो धोखा तो होना ही है उससे खतरा रहेगा वो उसमें तो इस कारण से क्या होता है उसमें दुख होगा फिर तो इन्हीं से बचने के लिए क्या करते हैं फिर हम जो नित्य दिखता है उस पर हमारा विश्वास हो जाता है तो संसार की सारी वस्तुएं जितनी भी वस्तुएं हैं जिसके प्रति हमको अच्छा लग रहा है वहां ये दो दो भावना जुड़ी है हमको ये देखना चाहिए लगा करके कि, कि ये ऐसा है कि नहीं तो अगर उसमें देख गया कि ये भी ऐसा है अब क्या होगा आगे वो धक्का नहीं लगेगा तो संसार के सभी चीजों के साथ ये वाली भावना देख लेनी चाहिए चाहे वो शरीर है व्यक्ति है घर है राष्ट्र समाज विश्व जा सारा पूरे संसार में जब ये दृष्टि दिख जाएगी तो ईश्वर के प्रति बन जाएगी ये दृष्टि इस कारण से इसमें कह रहा है कि वो विश्वकर्मा है सबका बनाने वाला है तो बनी हुई वस्तुओं में जो आकर्षण है या श्रद्धा विश्वास है उसको बनाने वाले से जोड़ें, वही वस्तुता बनाने वाला है इसका तो बनाने वाला है तो इससे बढ़ के वो अपने आप हो गया तो इसलिए कहा कि वो विश्वकर्मा है फिर इसके बाद क्या है वो विमना मन कहते हैं या जान को कोई भी चीज जो बनाते हैं हम बनाने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ये चीज ऐसी बनेगी या ऐसी होती है जब तक ये पहले नहीं पता हो कि ऐसी होती है तब तक बना नहीं सकते कोई भी लकड़ी भी खड़ी करनी हो ना आपको तो पहले पता होना चाहिए ऐसी खड़ी होगी पता नहीं है तो वो उलट पुलट करते रहेंगे कुछ भी और केवल उलट पुलट करने से कुछ नहीं बनती नहीं है चीज बनाने के लिए उलट पुलट करने मात्र से कोई चीज बनती नहीं है ठीक संतुलन पर रखना होता है उसको एक दीवार खड़ी करनी हो ना तो आप नहीं खड़ी कर सकते दीवार ईट पर ईट रखने मात्र से दीवार नहीं खड़ी होती है उसका पूरा संतुलन बनाना पड़ता है ये इधर अधिक नहीं जाए ना उधर अधिक जाए तो उस संतुलन के कारण ही दीवार खड़ी होगी बताते हैं या नहीं बन तो जाएगा तीसरा लेकिन बनाने का मतलब होता है हमारे के अनुकूल भी होने चाहिए वस्तु तो। वो तो होगी ना उसी क्रम से अनुपात में ही मिलाने पर अनुकूल होगा आपने केवल मिलाने से नहीं होगा वो प्रतिकूल हो जाएगी वो तो बन तो जाएगी तीसरी दो चीज मिलाएंगे तो तीसरी जैसी हो जाएगी लेकिन वो उतने से नहीं काम चलेगा ना कामना तो अपनी जैसी सुख की होनी चाहिए इसके साथ मिलाना पड़ेगा ईंट खड़ी करते करते वो दीवार नहीं बनेगी खड़ी तो हो जाएगी लेकिन बिना दीवार बने हम रह नहीं सकेंगे ना उसमें वो तो कल को गिर जाएगी फिर मरेंगे तो खड़ी करते करते वो नहीं गिरेगी हमको पूरा देखना पड़ेगा कि ये सीधी जा रही है कि नहीं आपस में सभी कोणों का संतुलन है कि नहीं अगर वो संतुलन बनाते जाते हैं तो बहुत ऊंचा खड़ा कर देते उसको तो ये सारा उसके दिमाग में रहता है पहले बनाने वाले के कि इतना इतना इतना इसको करना होगा तब जाकर बनेगी तो अब देखिए ये सारा का सारा संतुलन है पेड़ के बीज में अगर ऐसा संतुलन नहीं होता नारियल का जैसे लेते हैं तो इतना ऊंचा उसको जाना था अगर उसके बीज में पहले से संतुलन नहीं होता तो ये खड़ा हो जाता क्या खम्बा नहीं खड़ा होता है बिना संतुलन के ये उसे बड़ा खम्बा है इसको सारा बढ़ना भी है और खड़ा भी रहना है सारा तो और पहले नहीं होता है इसमें तो में इस में संभावना डाली गई ना कि ये ऐसे खड़ा होना है तब रह पाएगा तो यह क्या है बुद्धिपूर्वक है तो यह सारा का सारा ज्ञान होता है पहले बनाने वाले को बनाने से पहले तो अब देखो संसार में कितनी चीजें है कितनी चीजें बनी है और प्रलय में कुछ नहीं थी तो अब ईश्वर ने जब रचना की सारी की सारी तो सब उसको पता होगा ना ये ये चीज बनना है इतने काल में ऐसे हो जाएगा इतने काल में ऐसे हो जाएगा ये खाएगा ये बन बन जन्म लेगा तो ये खाएगा मनुष्य होगा तो ये खाएगा सुगर ये खाएगा वो और खाएगा सभी का उसको पता था पहले दिमाग में था तभी तो उसने बनाया ना तो अब ये देखिए इसमें कितना ज्ञान होना चाहिए तो सारा क्योंकि ये जितने भी पदार्थ हैं ना एक दो ज्ञान ज्ञान से नहीं समर्थ है ये बनने में इतनी संभावना थोड़े मोड़े ज्ञान से कोई एक पेड़ नहीं बना सकता अभी तक पूरे के पूरे वैज्ञानिक मिल नहीं बना पाते हैं तो सारी जीवात्मा नहीं बना सकती है मिलकर के और बिना ज्ञान से किए संयोजन बनेंगे नहीं तो ये कितना अनंत ज्ञान के सामान वो रखते हैं अपेक्षा तो बनाने वाले में सारा का सारा ज्ञान होना चाहिए तो ईश्वर ने यदि बनाया इस संसार को तो उसमें इतना अधिक ज्ञान है यानी इसीलिए कहा कि वो बिमना बहुत अधिक ज्ञान वाला यानी वो ज्ञान बहुत अधिक नहीं सर्वजी है सारा का सारा कुछ जानने वाला है तो जहां जहाँ हमको जब ये दिखाई देती है ना कि देखो इतनी सारी विशेषताएं हैं, उसी समय जोड़ना चाहिए कि ये कहाँ से आई कैसे आ गई इसमें तो संबंध ईश्वर से जुड़ेगा फिर उसके बाद उसके बाद कहा कि आदिहाया वो क्या है अब सभी चीजों को कई चीजों को जानते तो हैं जैसे बेजाने के से भेज देते हैं उपगरा अब वो क्या होता है बिगड़ जाता है ये कभी कभी संबंध टूट भी जाता है ना अब उसके बाद क्या होता है इतने आकाश में ले जाकर के विमान को उड़ाते हैं ये और फिर क्या होता है उनका कुछ फेल हो जाता है इंजन फेल होता है तो अब क्या होता है गए ना काम से तो अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि इनके अधिकार में वो नहीं रहता है सारा इनकी पहुँच में नहीं होती है यहाँ से हट गया जब तक संबंध बना हुआ है उसके साथ तब तो ठीक है काम चलता रहेगा अभी जो चांद पर जाते हैं या जो भी अंतरिक्ष में जाते हैं तो हर प्रत्येक क्षण उनका संबंध चाहिए यहाँ से एक क्षण के लिए भी कटेगा तो मारे जाएंगे वो कुछ का कुछ हो सकता है तो अब जब तक संबंध बना हुआ है तभी तक काम चलता है बिना संबंध के काम नहीं चलता है लेकिन ईश्वर का अगर ऐसा होता कहीं कट जाता और कहीं नहीं कटता तो क्या बन सकता होता फिर सारा का सारा बिगड़ जाता फिर एक पृथ्वी उसने यहां भेजती और सारे संबंध एक दिन कट जाता तो यहाँ खलबली मच जाती फिर उसको कुछ पता नहीं होता फिर मरते रहते वैसे तो अब उसके पास क्या है संबंध तो है लेकिन संबंध का कोई आधार नहीं है जैसे हमारा ये होता है फोन मोबाइल तो नहीं है ना ईश्वर के पास मोबाइल से नहीं करता है संबंध वो कैमरे से नहीं करता है वो सेटेलाइट नहीं है ईश्वर के पास लेकिन संबंध है तो अब कैसे हो सकता है ये वही खड़ा है वहाँ उसको किसी भी यंत्रों की अपेक्षा नहीं होती है किसी बाह्य उपकरण की अपेक्षा नहीं है उसको हम एक देशी हैं हमको तो चाहिए संबंध का कोई उपकरण बीच का साधन चाहिए माध्यम लेकिन ईश्वर के पास माध्यम नहीं है तस्य कार्यम विद्यते उसके पास कोई कार्य नहीं है कारण नहीं है उसका स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया उसके जितने भी ज्ञान बल क्रिया सब स्वाभाविक है इसलिए वो उपकरण नहीं रखता है उपकरण रखेगा तो उपकरण खराब होते है निश्चित से अब क्या होगा फिर वो व्यवस्था नहीं कर सकता था इसलिए क्या है वो इससे पता चलता है कि सर्वव्यापक है व्यवस्था सारी करता है और बिना माध्यम के सभी जगह व्यवस्थित कर रखा है इतना बड़ा संसार और साधन कुछ नहीं है उसके पास तो इसका मतलब स्वयं खड़ा है वो इससे पता लगता है कि वो सर्वव्यापक भी है और सर्वव्यापक होने के कारण अब सारी स्थितियाँ उसके नियंत्रण में रहेगी कभी चिंता की बात ही नहीं होगी चिंता हमको तब होती है जब हमारे साधन बिगड़ते हैं साधन ही नहीं बिगड़ते हैं तो चिंता होगी नहीं इसलिए ईश्वर को नहीं चिंता होगी कभी और ईश्वर के अधीन है उसमें भी चिंता की बात नहीं होगी फिर उसके बाद क्या है वो धाता धाता का मतलब ही सभी को धारण करने वाला अब सर्व्यापक होते हुए भी क्या है वो धारण करता है सर्व्यापक तो आकाश भी है ना लेकिन आकाश किसी को पकड़ के नहीं रखता है दोनों में अंतर इतना ही है जहां तक आकाश है वहीं तक ईश्वर है और जहां तक ईश्वर है वहां तक आकाश है ये दोनों बराबर हैं एक से एक है ये तो छोटे हैं ये तो कहेतावान से महिमा तो ययाच पुरुषा ये वाला आकाश तो थोड़े दूर तक है दूसरा जो आकाश है ना परमे व्योमन जो परम व्योम जिसको कहते हैं वो वाला जो दूसरा आकाश है वो उतना ही दूर तक है जहां तक ईश्वर है अनंत है वो भी लेकिन अंतर क्या है दोनों में वो आकाश कुछ कर नहीं सकता यानी उसके अंदर कोई भी रह ले उसको कोई पता नहीं होता है लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं होने देता है ईश्वर में जबरदस्ती घुस करके हम रह जाए जाकर के ऐसे नहीं होगा रहते तो हम हैं लेकिन हमको खड़ा नहीं रहने देता है वो जहाँ चाहते हैं वहाँ हमको धकेल सकता है अंतर दोनों में ये है तो जिसको जहाँ वो जैसे चाहते हैं ना वहाँ वहाँ पकड़ करके रखता है कोई भी चीज उससे अनियंत्रित रूप में कहीं नहीं रह रही है यहाँ तो हम क्या करते हैं ना कोई ठीक है लड़ाई झगड़ा हम दोनों में हो गया तो कहता है मैं तो अलग रहूंगा तुम अलग रह है फिर हम कुछ नहीं कहते हैं उसको ईश्वर के साथ ऐसा नहीं होगा उसको नहीं कहेंगे कि तेरी बात समझ में नहीं आती है तू एक तरफ रहा मैं एक तरफ वो तो पकड़ के रखेगा यहीं रहना है तुम्हें अब देखो इस शरीर में डाल दिया मनुष्य के शरीर में किसी को तो उसी में रहेगा अंधे काने लंगड़ा शरीर होता है तू भी क्या करता है ये आदमी मरने मरने तक भी यही रहना चाहता है न भले अंधा काना सुना ही नहीं देता है दिखाई नहीं देता है हाथ पैर टूट गए सब कुछ काट देते हैं ना ऑपरेशन के बाद कोई एक पैर लेके घूम रहा है कोई एक हाथ लेके घूम रहा है लेकिन निकलना नहीं चाहता है ना ऐसी गधे घोड़े और भी हैं मनुष्यों से कितने निकृष्ट हैं इनके शरीर लेकिन फिर भी ये निकल के तो नहीं भागेंगे ना उससे जहाँ जिसको डाल दिया वो रहना है इधर उधर नहीं जा सकता है रख दिया उसने तो ये क्या है हमारे अपनी इच्छा से हम कुछ नहीं कर सकते उसने जान डाला है वहीं रहना ही पड़ेगा तो इस तरह से क्या कर रहा है वो धारण भी कर रहा है सभी को रखता है, है। तो संबंध ईश्वर के अधीन होता है हमारे अधीन नहीं हो पाता है ये तो इस तरह से सभी लोगों का क्या है वो धारण करने वाला है और विधाता विशेष रूप से नहीं व्यवस्था पूर्वक एक तो होता है ठीक है हम अपनी कोई भी चीज कहीं भी डाल देते हैं रख तो हम भी देते हैं कोई सामान रखना हो तो अंदर फेंका और ताला लगा देते हैं ना कभी लेकिन वो ऐसे फेंक के ताला नहीं लगाता है बाहर से वो हर चीज को फिर ठीक से रखता है व्यवस्थित रखना होता है तो इसलिए धाता भी है धारण भी करता है लेकिन बुद्धिपूर्वक विधाता भी होता है वो विशेष रूप से यानी बुद्धिपूर्वक उस सभी चीजों को रख रखा है हर जगह परमोत्दृ और इसके बाद वो क्या करता है उत्कृष्टता से देखभाल करता है अच्छी प्रकार से वो सौदृ देखने वाला भी है हम तो सामान भूल जाते हैं अपने कूड़ेदान में देखो जा करके के पांच साल से कोई ऐसी वस्तुएँ पड़ी हुई है वहाँ कभी तो ऐसा होता है ना कूड़े घर में देखते ही नहीं जा करके छोड़ते तो नहीं फेंकते नहीं है उसको काम की चीज नहीं है लेकिन फिर भी एक आशा रहती है कि कभी काम आ जाएगी है और वो उसमें रख देते हैं जा करके और देखते ही नहीं जा करके क्या हुआ नहीं हुआ खराब हो जाती है तब भी पड़ी रहती है वहाँ क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं जाता है और उसी में कूड़े कवाड़े में ही लगे रहें तो दूसरा काम बिगड़ जाएगा तो एक आसास से कवाड़े को हम रखते तो हैं लेकिन उसको देख नहीं पाते हैं पर ईश्वर ऐसा नहीं कवाड़ा रखता रख करके भी वो देखता है हर चीज को हमने पता नहीं पचास सृष्टि पहले मान लो किसी को सुख या दुख दे रखा था वो कर्म यदि बचा हुआ है हमारा तो आज भी ईश्वर को पूरा पता है हाँ इसका अभी ये बचा हुआ है मामला हम निपटा देंगे इसको वो हर चीज का ध्यान सदैव रखता है कभी किसी चीज को बोलता नहीं है जो काम कर दिया आगे काम का नहीं उसको तो फेंक देगा वो हमारा तो क्या होता है उसको भी रखते हैं कवाड़े में रखते हैं पता है कि ये काम नहीं आना है फिर भी एक आशा होती है ठीक कभी आ जाएगा क्या पता क्या पता कभी आएगा काम इस भरोसे से रखते हैं वो ईश्वर का कवाड़ा ऐसा नहीं होता है वो पता होता है कि ये नहीं काम आएगा तो फेंक देगा आप यानी जिन कर्मों का फल दे दिया अब उसको याद नहीं रखता है जिन संबंधों का निपटारा कर दिया उसको याद नहीं रहता ईश्वर नहीं रखता उसको लेकिन जो बचा हुआ है वो याद रहता है चाहे कभी का हो होने क्या कि कि वो सोचा दस साल पहले ये ये ये व्यक्ति काम किया था जानकारी इस नहीं है तो उसका अब काम नहीं है काम तो नहीं फल दे दिया हाँ। का नहीं अब नहीं उसके मतलब अब कब कब काम आएगा की इसने किया था नहीं आएगा ना तो फिर क्यों रखेगा जान तो होना नहीं, तो नहीं जो काम की चीज नहीं है उसको नहीं जानना ये अल्पज्यता में नहीं आता है वो अजानता में नहीं आता है ये कुछ नहीं जानता है कब कहते है हम जो काम बिगाड़ता है वो जो काम होना चाहिए था करना चाहिए था वो नहीं करता है तब तो कहते हैं इसको कुछ पता नहीं बगा उसको हटाओ लेकिन जो काम नहीं होना है उसको वो नहीं जानता है तो प्रसंग ही नहीं आता है कि ये नहीं जानता है इसको यहाँ हम किसी चीज को इसलिए याद रखते है क्या पता कभी आ जाए इसका साक्षी को इसीलिए लाते हैं ना कि इसने देख रखा है और साक्षी के आधार पर काम चलता है हमारा आगे मामला बढ़ता है बिना साक्षी के बढ़ता नहीं है तो इसलिए उसको याद रखना पड़ता है ईश्वर के ऊपर तो कोई है नहीं के लिए नहीं इस ऊपर नहीं इस वो हमारा काम आगे चुकी है इसलिए उसको रख रखा है हाँ।, तो तो हाँ अगर कोई पूछने वाला होता या गलती भी तो पूछता भी तो तभी जब उसमें गलती रहती ना जब गलती नहीं हुआ तो पूछेगा भी कौन ठीक काम को दोबारा कौन पूछता है पूछता है तो दबे जब गड़बड़ कर दिया है ठीक कर दिया तो उसको एक बार धन्यवाद दे के हटा देते हैं ना ठीक है जाओ जी गलत कर देता है तब बुलाते हैं क्योंकि ऐसा तो जो काम की नहीं है उसको हम तो याद रखते हैं फालतू बात चीजें जो हमारे प्रयोजन की नहीं है उसको भी दिन रात सोचते रहते हैं ईश्वर नहीं सोचता है इसको इस कारण से क्या है यहाँ था कि संदिग्ध यानी जो प्रयोजन की चीजें हैं उसको सदैव वो देखता भी रहता है जानता भी रहता है सारी व्यवस्था करता हुआ किसी की उपेक्षा नहीं करता है वो तो अब ये तो सारी ईश्वर की विशेषताएं थी इतनी सारी चीजें हैं तो अब कहा आगे कि इसका क्या मतलब है अभिप्राय क्या है इतना सारा तो तेषां इष्टानी समीक्षा मदंती ईश्वर के गुणों को जो इस तरह से समझता है उनके इष्ट अभिष्ट जो इच्छाएं जो होती है वो पूरी होती है और वो सुखी होते हैं ईश्वर को जो इस रूप में जानता है समझता है उसकी क्या होगी अब इच्छाएं पूरी होगी वो सुखपूर्वक रहेगा ईश्वर देशा उसके अभिष्टों को पूरा करता है उसको वो सुख देता है फिर और ऐसा फिर एक विशेषता और बता दी कि यत्र सप्तऋषिन पर आहू हमको क्या होता है हर समय विश्वास होता है अपनी इंद्रियों पर विश्वास रहता है हाथ पैर ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो लगता है कि मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं ऐसी आँख काम कर रही है कान काम कर रहे हैं ये यंत्र सभी के सभी उपकरण काम कर रहे हैं ना तो हमको लगता है किसी की अपेक्षा ही नहीं है हमको मैं सब कुछ कर लूंगा तेरा कोई चिंता परवाह नहीं करते हम किसी की तो हमारा सर्वस्व कौन है यही है पांच ये इंद्रिया है बुद्धि मन ये साथ इन्हीं के भरोसे पर हमारा सारा काम चलता है ये ठीक है तो हम किसी को कुछ नहीं समझते इनका भी नहीं समझते वहीं हम समझते हैं जहाँ इनमें गड़बड़ होती है तो हमारा सब कुछ को हम सब कुछ मानते हैं सब कुछ इन इंद्रियों को मानते हैं तो यहाँ पर कहा गया कि वो इससे भी परे है आगे है हमारा सब कुछ जो ये इंद्रिया उसके सामने कुछ नहीं है के बराबर भी नहीं है तो इससे बढ़कर के है वो जहाँ पर सात जिन जान के साधनों को जान के ये सात साधन हमारे हैं, इनसे परम एकम, उससे बढ़कर के भी एक और है इस कारण से हमको अब इन इंद्रियों के माध्यम से उस एक तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए ये मंत्र का संकेत है